जय निज मन मुकुर सुभा वरणर विमल यश जोदायक दायक फल रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय भोलो भई सब संतन की जय दुआ संख्या दो सौ उनतालीस के बाद सी स्वयं वरुजी सुखाही धो देई बड़ाई लखन कहा जस भाजन, भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई हर से मुनि सब सुनि बरदानि दीन अशीष सब ही सुखमानी मुनि मुनि बृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला रंग भूमि आए दो भाई अस सुधि सबपुर वासीन पाई चले सकल ग्रह कार्य विसारी बाल जुवान जरठ, जरठ नर नारी देखी जनक भी भय भारी, भारी। सुच सेवक कारी, दुरत सकल लोगन पह जाहु आसन उचित देव सबकाऊ सब कही मृदु वचन विनीत तीन बैठारे नर नारे उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी चंद्र की की सब संतन की जय जय जय अब स्मरण करें कि जहाँ विश्वामित्री जी ठहरे थे, थे वहाँ जनक जी ने शानंदी को भेजा भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को, को लिवा लाने के लिए वो सूचना जाके वहां सतानंद जी ने जब बताई विश्वामित्री जी बोले कि हाँ चलना चाहिए वहां और देखे चल के ये यज्ञाला और उन्होंने एक संदेह की बात कह दी कि ये पता नहीं कि कौन जो है वो हो उनको उस समय विजय किसको प्राप्त हो परमात्मा पता नहीं ईश्वर किसको जो है बड़ाई दे ये उन्होंने इस प्रकार से बोल दिया स्वयं वर देखिए जायी तो विश्वामित्र जी बोले थे अब सीता जी का स्वयंबर होने जा रहा है हम लोग चलते हैं देखें वहां पर ईस काय युद्ध दे इसके के भगवान श्री राम जी के सामने जब ये शब्द किसी और को बोलते हैं तो शंकर जी के लिए, के लिए कहते हैं ईश्वर के शंकर भी है ईश्वरी ईश्वर भी है इसलिए इस काय धन दी बढ़ाई मैंने पता नहीं परमात्मा समझ ली सामान्य रूप से कि विधाता किसको बढ़ाई दे मैंने तो कौन विजय प्राप्त करे उसमें किसके साथ अब इसमें दो बातें सीता जी का तो विवाह है ही है लेकिन इसी के साथ साथ जिनमें पृथ्वी भर पर जितने भी राजा लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है उसकी भी परीक्षा हो जाती है तो इसलिए जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है राजा वो हो विजयी होगा जो विजयी होगा उसे बड़ाई प्राप्त होगी तो बड़ाई के मैंने सीता जी के प्राप्त होना बड़ाई नहीं है उसके बल की भी बड़ाई हो जाएगी तो इसलिए जो है वो ये एक प्रकार से परीक्षा का अवसर है सबके लिए अपनी शक्ति अजमाने का तो देखते है कहते तो सभी लोग राजा सब अपने अपने प्रयास करेंगे पता नहीं किसको ये सफलता किसको प्राप्त हो लेकिन इसके उत्तर में संदेहात्मक किस बात के उत्तर में लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं इससे जो है वो लक्ष्मण जी की एक निष्ठता का पता चलता है केवल उनको एक बराबर ध्यान रहता है कि भगवान श्री राम जी की जो है वो ध्वजा पता का महिमा उसमें कहीं कमी ना आने पावे घर न होने पाए हर जगह इस बात को बिल्कुल सावधान रहेगा तो जैसे ही इस प्रकार के विश्वामित्र जी ने भी अगर इस प्रकार से बोल दिया कि पता नहीं कौन किसको किस ईश्वर बढ़ाई दे इसके माने भगवान राम विद्यमान है इनके ऊपर विश्वास नहीं है क्या संदेह बात मैंने भगवान राम के ऊपर संदेह होने लगा तो जहाँ भगवान राम पर संदेह होने लक्ष्मण जी पे बिना बोले नहीं रहा गया जो बोलते नहीं है लक्ष्मण जी कितने कम बोलते हैं सब और बोलते रहते हैं लक्ष्मण जी बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो उनका ध्यान एक ही बात के ऊपर है कि भगवान राम की महिमा कम ना होने पावे तब वो ये तो नहीं कहते कि भगवान श्री राम जी यहाँ विद्यमान है आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और कोई होता तो ऐसे बोलते लेकिन गुरु के सामने उसी बात को कैसे व्यक्त किया जाता है बड़े लोगों से बात करने की तरीका ही अलग होता है किस प्रकार से बोलते हैं तो अपने आप ही उससे देखो वो भी स्पष्ट हो जाता है लक्ष्मण जी वहां कहते हैं लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा जस जापर हो कहा कि भगवन यश का पात्र वही होगा भाजनमन पात्र यश का पात्र मन यश उसी को प्राप्त होगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी नाथ कृपा तब जापर होगी जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वही तो हो यशस्वी होगा अब गुरु जी के ऊपर इस प्रकार की बात रख करके ये कहा कि आपको तो इस बात पर तो संदेह नहीं करना चाहिए जब सारा निर्णय आपके हाथ में है तो संदेह की बात ही क्या है? आप तो जानते हैं कि भगवान राम आपके साथ में हैं और वो हो उनके ऊपर आपकी कृपा भी है इसलिए उन्हीं को विजय प्राप्त होगी इसमें संदेह की बात कहने की क्या आवश्यकता है विश्वामित्री जी ने संदेह की बात कही थी वो इसीलिए कही थी कि चले देखें कौन कहा क्या किस प्रकार का होता तो ऐसे बात उन्होंने कह दी कहने के लिए कह दिया चल, चलने के लिए उनको कोई ऐसा संदेह नहीं था लेकिन संदेह न होते हुए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो चलते हैं भगवान राम धन तोड़ देंगे इस प्रकार का बोलना भी सभ्यता नहीं है इसलिए ऐसे नहीं बोलते हैं सभ्यता के नाते उन्होंने कह दिया था देखें किसको परमात्मा बढ़ाई देता है और लक्ष्मण जी ने भी उनकी बात को संभाल करके इस प्रकार से कर दिया जिससे कि घूम फिर करके बाद भगवान राम पर संकेत प्राप्त हो गया ये हो गया कि माने हैं विश्वामित्र जी जिसको बढ़ाई देंगे उसी बढ़ाई प्राप्त होगी विश्वामित्र जी बढ़ाई भगवान राम को ही देने वाले हैं इसलिए उन्हीं के द्वारा इधर धन टूटेगा उन्हीं की ये कीर्ति फैलेगी जहां इस प्रकार से लक्ष्मण जी की बात सुनियो संकेत सब मुनियो को सतानंद जी थे और वहां विप्रलोक थे विश्वामित्री जी थे उनकी बात से वो समझ गए तो हर से मुन्नी सब सुनी बरवाणी लक्ष्मण जी की बरवाणी थी माने बरवाणी माने वानी जो बात कही से तो कही लेकिन कहने का एक ढंग विशेष प्रकार का जहां पर अपने गुरु विश्वामित्री जी का भी आदर रह गया और भगवान राम का भी आदर सम्मान रह गया सबकी रक्षा हो तो बात कहने की चतुरता इस बात में है देखो बोलने की जब कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक बोले विचार करने का तरीका लोगों को हो शांत मन से स्वस्थ मन रहे और वाणी के ऊपर संयम हो मन के ऊपर संयम हो तो इस प्रकार की बात निकलती है नहीं प्रायः बाणी अपने आप काम करती रहती जैसे कि जो निकल गया मुझे सो निकल गया मन में जो आ गया सो आ गया इस प्रकार की स्थिति जो लोगों की रहती है ये उनकी दुर्बलता है लोगों अभ्यास नहीं किया तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि बराबर अभ्यास करो मन के ऊपर संयम रखने का अभ्यास करो बुद्धि के ऊपर संयम रखने का अभ्यास करो वाणी पर संयम का अभ्यास रखो ठीक <coughs> समय पर ठीक प्रकार की बात मुख से निकले ठीक विचार मन में आवे इसके ऊपर बहुत सावधान रहो <coughs> हर समय अभ्यास करते करते इस प्रकार की बात आती है बाद में लोगों ने कहा कि देखो बोलने के पहले तीन बार सोचना चाहिए तब एक वाक्य एक शब्द मुख से निकालना चाहिए मन में पहली बार सोच लो दूसरी बार ये सोच लो कि जो अब हम कहने जा रहे हैं वो हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जो हम कहने जा रहे हैं उसका दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तीन बार सोचो और फिर मुंह से निकालो हुँ? अब ऐसे थोड़े जो मन में आता बगबक बकबग बग, बग, बोलते चले गए ये तो असंस्कृत लोगों का काम है असभ्य जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली बोलने की बात करने की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई वो इस प्रकार से बोलते हैं सात कहते हैं ऐसे बोलो जिसके बोलने में सब प्रसन्न हो अब देखो लक्ष्मण जी भी बोले तो हर से मुनि सब लक्ष्मण जी की बात यद्यपि लक्ष्मण बालक हैं उनके सबके सामने छोटे हैं लेकिन उनकी बात भी सुन करके सब मुनि लोग जितने वहां विराजमान थे सब प्रसन्न हो गए देखो ऐसे बोला जाता है ऐसी बात कितनी अच्छी बात कही उन्होंने दीन आशीष सब इन सुख मानी और सब प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद भी देते हैं अनावश्यक रूप से किसी को रुष्ट करने की आवश्यकता नहीं ठीक नहीं है सब प्रसन्न रहें इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए एक व्यवहार में एक ये भी है जैसे गुरुदेव का कहना था कि सब लोगों को अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक प्रसन्नता आनंद प्रदान करो ज्यादा ज्यादा सब लोगों को सुख दो जब सब लोग ज्यादा से ज्यादा सब लोग सुखी होंगे तो उनके सुख से अपने को भी सुख हो अब जैसे यहां पर लक्ष्मण जी ने इतनी बात की सब प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न के बाद फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया तो लक्ष्मण जी के रोष छोड़े हुए लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनको भी प्रसन्नता प्राप्त हुई तो जीवन का सही तरीका ये कि सबको प्रसन्न करो सबकी प्रसन्नता से स्वयं भी प्रसन्न रहो न अपने मन में अप्रसन्नता लाओ न किसी दूसरे के मन में लाओ ये बात बार बार सोच करके विचार करो कि जो कुछ हम बोलने जा रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को अप्रसन्नता तो नहीं लाएगी उसके कोई रुष्ट तो नहीं होगा दुख तो नहीं लगेगा उसको ऐसे सोच करके कहो बात कहने के लिए ऐसा नहीं कि चूंकि दूसरे व्यक्ति को दुख लगेगा हम कहेंगे नहीं ऐसे भी नहीं कहने का कोई तरीका निकालो ऐसे तरीका निकालो कि बात भी हो जाए और दूसरे को दुख भी न लगे इसलिए कभी कभी ये भी एक युक्ति निकालनी की जब कहीं कोई बात ज्यादा कड़वी बात जैसी हो किसी को दुख लगने वाली बात हो तो उससे सीधे सीधे नहीं कह करके कहीं इतिहास की बातें कहते हैं पुराण की बातें कहते हैं कि प्राचीन कथाएं सुना दी कोई बता दी घटना बना दी ऐसी ऐसी घटना हुई तब ऐसा ऐसा हुआ तो उसके बाद उसका अर्थ सुनने वाला व्यक्ति संकेत प्राप्त करके स्वयं समझ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं कहाँ की बात है ये हमारा उससे क्या संबंध है ऐसी युक्तियां भी निकाली जाती है बोलने के तरीके का तो ये ये सब बातचीत के जितने तरीके हैं व्यवहार के वो रामचरित मानस में तुलसीदास जी जगह जगह बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हैं हर से मुनि सब सुनिश्वर बानी दीन आशीष सब ही सुखमानी और पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला बस इसके बाद पे चलती है सब लोग उसके बाद सब लोग मुनि लोग भगवान से कृपाल के बने भगवान श्री राम जी देखने चले धनुषमक साला यज्ञाला जहां धनुष का होने था कार्यक्रम होने जा रहा था वहां पर देखने के लिए सब लोग चल अब यहाँ भगवान को कृपा भगवान के तो पर्यावरण तमाम नाम है कोई भी नाम से बोल सकते हैं कोई भी विशेषण दे सकते हैं लेकिन जहाँ जो उपयुक्त होता है उसी को देते हैं अब भगवान यहाँ हैं तो अब चले हैं कृपा करने के लिए अब भगवान जो वहाँ पर जाकर के जो कुछ भी कार्य करते हैं वो कोई अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करने जा रहे हैं ये नहीं की हमारा बड़ा अच्छा होगा हमको इस प्रकार ध्वज तोड़ देंगे तो हमारी बड़ी महिमा होगी हमें सीता जी मिल जाएंगे ये भाव ऐसे नहीं है ये तो ये बातें जो है मंद बुद्धि के लोगों की इस प्रकार की बातें होती विचार आते हैं भगवान राम जो जा रहे हैं तो वो सबके ऊपर कृपा करने जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं कि हमारे जो कुछ कार्य करेंगे ऐसा सोचेंगे जिससे सबका जो है वो हो भगवान का स्वभाव का कृपा करने वाले मैंने उनका कार्य विचार जो कुछ है वो कृपा कृपा है इसलिए भगवान कृपालु दीनदयालु कृपालु कहलाते हैं अभी यज्ञशाला में जाएंगे तो वहां सीताजी बहुत चिंतित हैं तो उनके ऊपर कृपा हो जाएगी जनक जी बहुत चिंतित हैं उनके ऊपर कृपा हो जाएगी नगरवासी बहुत चिंतित हैं उनके ऊपर कृपा हो जाएगी सभी जब जितने भी चिंताग्रस्त हैं उन सबकी चिंताओं को दूर कर देंगे सब लोगों की कामना सबकी पूरी हो जाएगी तो ये भगवान का ही सहज ही कार्य अपने आप ही इस प्रकार से हो जाएंगे तो उसी कार्य के लिए भगवान जा रहे हैं इसलिए कृपाल और उनके साथ में मुनिवृंद है अब जिसके साथ में मुनिवृंद हों विश्वामित्री जैसे गुरु हों और उनके साथ तमाम और भी मुनि लोग विप्र लोग भी जिनके भी साथ हों तो ये स्वयं इस बात की सूचना है कि इन्हीं को जो कुछ कार्य होगा शुभ कार्य होगा सबका कल्याण भी होगा और उसमें उसमें सफलता भी प्राप्त होगी सब में ये सब उसके लक्षण हैं जहां पर की विप्र विरोध करने वाले हों गुरु लोग विरोध करने वाले हों जिनके साथ जैसे तमाम राजा लोग आए तो कोई राजा लोग जितने देश देश के राजा हुए तो अपने साथ में कोई अपने गुरु को विप्रो को ले लेकर थोड़ा आए लेकर के आए तो मंत्रियों को ले के आए सेनापतियों को लेकर के आए, लड़ाई की जरूरत पड़ जाए तो हम सब लोग लड़ेंगे वहां क्या जरूरत पड़ेगी पंडित तो से क्या काम बनेगा वहाँ विप्र से तो क्या काम बनेगा चलो तो सेनापति लेकर के चलो ऐसी बुद्धि लेकर के वो लोग सब आए भगवान राम के साथ न सेना है न सेनापति है न मंत्री है गुरु है विप्र लोग हैं उन सबको साथ में लेकर के चलते हैं सफलता इनको प्राप्त तो होती है तो देखो संसार में विचार करने की दृष्टि लोगों की संसारी दृष्टि कैसी है और अध्यात्म कौन सी दृष्टि देता है इसीलिए अध्यात्म विद्या नहीं सीखते तो जीवन की जो सही जीवन जीने का जो सही तरीका है और सत्य बात है और जो सीखने की चीजें हैं वो सब नहीं प्राप्त होती है तो। बुद्धि मंद बुद्धि बनी रहती उसी प्रकार के विचार बने रहते हैं वैसे काम रहते हैं असफलता भी मिलती है फिर दुख भी होते हैं ये सब बातें फिर होती है संसारी लोगों को तो पुनि मुनि बृंद समेत कृपाला देखने चले धनुष मखशाला रंग भूम आए दो भाई अब उसे जिसे यज्ञशाला जो थी वो धनुष मखशाला धनुष यज्ञमक मख मन यज्ञ यज्ञ के पर्यावाची शब्द प्रयोग करते रहते हैं मक इत्यादि तो धनुष मख धनुष यज्ञ जहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा था उस पहुंचे ये भी एक यज्ञ था जहां पे धनुष टूटना सीता जी का विवाह होना एक यज्ञ है इसलिए इसे धनुष यज्ञ कहते हैं वैसे तो यज्ञ में क्या यज्ञ है भाई कौन सा वहाँ कुंड बना हुआ है कौन सी आहुति देनी है ऐसा तो कुछ वहां हुआ नहीं खाम खामे से यज्ञ क्यों कहते हैं तो लोग बाग जिस बात को इस बात पर ही समझते यज्ञ का तात्पर्य क्या है संस्कृत में यज्ञ शब्द किस लिए के लिए उपयोग किया जाता है <ileri weathering> उन्होंने तो उस यज्ञ को केवल जहां पर अग्नि जलाकर के आहुतियां देवताओं को दी जाती उतने मात्र को यज्ञ मान रखा है जबकि गीता में भगवान ने साफ साफ बता दिया वो तो एक साधारण यज्ञ है अग्नि जला करके आहुतियां देना सैकड़ों प्रकार के और यज्ञ हैं जो द्रव्यज्ञ बता दिए दानाद यज्ञ बता दिए जव यज्ञ बता दिए संयम रूप यज्ञ बता दिए तमाम सैकड़ों प्रकार के यज्ञ बता दिए तो इसके माने यज्ञ कुछ और ही बात है उसका प्रयोग जगह जगह इस प्रकार से किया जा सकता है जहां पर जहाँ समस्त लोगों के कल्याण के लिए कोई कार्य किया जाए और जिसमें सब लोग उसमें सम्मिलित हों, उस कार्य के करने में सहयोग दें उसमें कहीं किसी व्यक्ति विशेष का स्वार्थ अपना न हो इस प्रकार के कार्य को यज्ञ कार्य कहते हैं तो ये धनुष यज्ञ भी एक इस प्रकार का यज्ञ कार्य था जिससे कि सब लोगों का हित होने वाला था सबका कल्याण होने वाला था इसलिए यज्ञ था अभी यज्ञ सबके नाम गिना दिए जनक जी से लेकर के सीता जी को लेकर के नगर वासियों प्रवासियों को सबको लेकर के ये सब जितना भी कार्य हो रहा है तो सब क्या सीता जी का स्वयं क्या हो रहा है एक यज्ञ हो रहा है मान सबके लिए हितकारी कल्याणकारी कार्य होने जा रहा है इसलिए उसमें जो है धनुष यज्ञ के देखने के लिए यज्ञशाला पर पहुंचे रंगभूम रंगभूम जहाँ पे कार्यक्रम होने वाला था रंगभूम उसे कहते हैं उस पर पहुंचे भगवान राम लक्ष्मण जी दोनों वहां पहुंचे असशुद्ध सब परिवासन पाई और फिर नगरवासियों को ये खबर पहुंच गई नगरवासी सुनते रहते हैं कि सब सवेरे से तैयारी हो रही है आज ये आज ये जो स्वयंवर का कार्य जो है आज ही संपन्न होने वाला है सब लोग आज इकट्ठे होंगे यज्ञशाला की सजावट हो गई है ये सब लोगों को नगरवासियों को सबको पता था अन्य अन्य राजा लोग भी आकर के इकट्ठे होने लगे थे वो भी मालूम होगी कि और राजा लोग भी आने लगे हैं अब वहां से भीड़ इकट्ठी होने लगी है चलना चाहिए देखना चाहिए लेकिन जहां ये पता लगा कि भगवान राम लक्ष्मण जी भी वहां पहुंच गए हैं तब तो उनको बड़ी उत्कंठा हुई कि अब जल्दी चलना चाहिए सब काम छोड़ छोड़ करके अपने वहीं उसी की तरफ रंगम की तरफ सब लोग चल दिए। भगवान राम के पहुंचने की सूचना अब अब तक भगवान राम का प्रभाव इतना हो गया था नगर भर में सब लोग जान गए थे कि वो आए हैं और उनको जिन लोगों ने देखा था उनकी सुन्दरता को देख करके उनकी शील को देख करके गुणों को देख करके इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उनको बार बार देखना चाहते थे फिर वहाँ पहुँचते थे और ये देखते थे कि ये किस प्रकार से वहाँ पर यज्ञशाला में धनुष तोड़ते हैं या क्या करते हैं तो वो देखना चाहिए कैसे क्या होगा वहाँ पर चमत्कार तो चले सकल ग्रह कार्य विसारी तो उस सब लोगों ने अपने अपने विसारी में छोड़ छोड़ करके अपने अपने घर के कामों को भुला भुला करके सब चल दिए उसी कार्य के लिए बाल जवान जट नर नारी ये सबकी गणना करा दी अनेक प्रकार के समाज में अनेक वर्ग के लोग है बालक भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, कुछ स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो सभी लोग वहाँ पर यज्ञशाला की तरफ चल पड़ते हैं दौड़ पड़ते हैं सब के लग जाते हैं सब देखने के लिए <coughs> तो अब इसे अब वो आध्यात्मिक अर्थ अपने आप लगाते रहना चाहिए कि धनुष जो है वो मोह है भगवान राम उसको तोड़ने जा रहे हैं तो ये सब इस प्रकार का कार्य है यज्ञ का कार्य है ये बहुत बहुत महान कार्य है जहाँ मोह भंग हो व्यक्ति को आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त हो संसार सागर से पार हो ये सब बहुत महान कार्य है परम पवित्र कार्य है इसके लिए व्यक्ति को ये भी पंक्ति उसमें देखो चले सकल ग्रह कार्य विसारी इसके माने ये है कि जब तक कोई घर के कामों को छोड़ करके इधर की तरफ ध्यान नहीं देता तब तक रह जाता अगर किसी को ये लगे अरे यज्ञशाला जो भी जो कुछ होगा वो तो पता चल ही जाएगा है तो अपना काम क्यों खराब करो चलो अपने काम करो शाम तक तो कुछ खबर मिलेगी नहीं मिलेगी काफी दौड़े फिर अगर ऐसे लोग जो अपने काम के घर के कामों में आ सकते लगे होंगे तो फिर भगवान के दर्शन नहीं कर सकते फिर उसका जो आनंद जो लाभ वहां का है वो फिर प्राप्त नहीं कर सकते सूचना ही सूचना मात्र उनको रह जाएगी इसलिए सब अपना अपना घर काम छोड़ करके वहां जाते हैं देखी जनक भीड़ भय भारी अब वहां पर जब सब लोग इकट्ठे हो गए राजा लोग बने इसके बने सब राजा लोग भी आ गए राजाओं के साथ में जो आए थे वो सब लोग भी इकट्ठे हो गए नगरवासी भी सब दौड़ पड़े वो भी सब आ गए तो जनक देखा तो बहुत भीड़ आ गई और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए सबको बैठाना चाहिए अपने स्थान पर तो फिर तो स्वच्छ सेवक सब लिए हकारी जनक उसकी व्यवस्था के लिए अपने जो सेवक थे उनको बुलाया जो बहुत समझदार सेवक थे बुद्धिमान थे उनको बुलाया अब लाकर करके उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर सोची सब सो, सौंपी कहा कि इन सब लोगों को यथास्थान बैठाने की व्यवस्था करो ये इस प्रकार से अभी नए नए आए इनको पता नहीं लग रहा है हम इधर बैठे कि इधर बैठे पता नहीं यहां से उठा दिए हैं वहां बैठना पड़े तो वहां से उठा दिए किसी को पहले क्या माना तो हमारे लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है जब कोई आकर के दूसरा बतावे कि देखो आपके लिए इस प्रकार का स्थान यह नियुक्त किया गया है आप आकर के यहां बैठो तो वो तब तो उस व्यक्ति को आश्वस्त होकर के वहां आपने बैठ जाए ठीक स्थान पर करके इसलिए बैठाना पड़ता है लोगों को वैसे ही जनक जी ने जब सबको बुलाया तो सेवकों को बुलाया और उनको बुला करके बैठाने की व्यवस्था की तुरंत सकल लोग जाऊ जनक जी ने उनसे कहा कि तुम जाओ फौरन जाकर के सब लोग जहाँ इकट्ठे हो गए इनको बैठाओ आसन उचित देव सबका हूं सबको उचित आसन दो तो। मैंने ऐसा ना हो कि जहाँ ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्तियों को बैठना है वहां पर दूसरे वर्ग के लोग बाग आकर बैठ गए, और जहां श्रेष्ठ जहां पर और व्यक्तियों को बैठना है वहां श्रेष्ठ व्यक्तियों को बैठा लिया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए तो व्यक्तियों का विभाजन सामान्य रूप से सब जगह होता ही है ध्यान रखा जाता है उसमें कि कौन किस स्तर का व्यक्ति है तो चार भागों में बांट रखा व्यवस्था में जनक जी ने बताया कि देखो सब व्यक्ति जितने हैं वो चार वर्ग के हैं इन चारों वर्गों के लिए बैठने के लिए स्थान विभिन्न प्रकार के अलग अलग, अलग स्थान उनके लिए बनाए गए हैं जो जिसके लिए उपयुक्त स्थान है उसको वहीं पर बैठा लो तो इसलिए कहीं मृदु बच्चा ने बिनी जितने बैठा रहे नर अनार वे सब जितने सेवक थे दौड़े स्त्री पुरुष जितने सवाए थे उनको सबको बैठाने की व्यवस्था की और कहा कैसे बैठाला क्या उत्तम मध्यम नीचे लग ये चार भाग हो गए और निज निज थल अनुहार उनका उनका जो जो जिसका जिसका जो स्थान था वहां पर उस स्थान पर उनको बैठा दिया अब ये वर्णन भी तो तुलसीदास ने इतना विस्तार इसलिए कर दिया कि जगह जगह समाज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती रहती हैं जहां व्यवस्थाएं हो तो उनको व्यवस्था ऐसे करनी चाहिए ऐसे नहीं कि जो जहां मर्जी आ गया तहां बैठ गया तो उसमें वो व्यवस्था बिगड़ती है इसलिए सावधानी रख करके वैसे तो सभी मनुष्य बराबर हैं, बराबर अपने रूप में बराबर हैं, लेकिन फिर ये भी जानते हैं कि सबका अपना अपना अपने हिसाब से उनका स्टेटस भी है कोई ज्ञान मान है कोई समृद्ध है कोई उदार है कोई कम है कोई ज्यादा है इस प्रकार से स्तर में विभिन्न प्रकार के हैं, तो उनको अब इसमें चार वर्ग में कोई कोई लोग चार वर्ग में ब्राह्मण छत्री में शूद्र मान लेते हैं देश में जो उत्तम है वो ब्राह्मण वर्ग है मध्यम है वो क्षत्रि लोग हैं फिर और उससे भी नीचे वर्ग के हैं, वैसे वर्ग के हैं और उससे भी लघु जो है उससे भी नीचे के हैं वो शूद्र वर्ग के हैं इस प्रकार के चार वर्ग के लोग हैं उनके लिए बैठने के लिए वैसी व्यवस्था बनाई गई थी वहाँ उनको सबको बैठा दिया गया <coughs> ये था स्थान पर राजाओं के लिए तो पहले मालूम था सबकी आसंदियां डाली गई थी राजा लोग अपने आ करके अपने अपने स्थान पर बैठने थे सबसे आगे जहाँ चबूतरा बना हुआ था धनुष रखा हुआ था उसी के पास ही सबसे पहले राजाओं को चारों तरफ से घेर करके उनकी कुर्सियां डाली गई थी और उनको दूर दूर ऐसे बैठा गया जिससे उनके पीछे उनकी मंडली भी उनकी बैठ जाए इस प्रकार की व्यवस्था की गई तो इसके माने उनके लिए तो पहले से स्थान नियुक्त था अब जहां राजाओं के बैठने का स्थान है वहां पर आकर के कोई ब्राह्मण आकर बैठ जाकर के तो वो भी गलत काम है अगर कोई नगरवासी देखने के लिए तमाशा देखने के लिए उसी कुर्सी में घुस के बैठ जाए जहां राजा बैठे तो फिर कैसे व्यवस्था चलेगी इसलिए उनको तो ठीक ठिकाने स्थान बैठाना पड़ेगा राजाओं को जा जहां बैठाना है उनका बैठा लो फिर नगर में भी कहीं कुछ व्यक्ति किसी प्राइम मंत्री लोग हैं कहीं सेनापति लोग हैं और कहीं और विशिष्ट कर्मचारी लोग हैं सेवक लोग हैं तो उनको जहां जिस स्थान पर जैसे जहां चाहिए उनको सबको यथा स्थान बैठा दिया गया अब देखिये इतनी व्यवस्था हो जाने के बाद में आगे की कथा देखो राजकुंवरते ही अवसरे आए मनो मनोहर तातन छाए गुन सागर नागर बरबीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा राज समाज विराज तरूरे उडगन महुजन जुगविदपुरे जिनके रही भावना जैसी प्रभुमूरत दिन देखी तैसी देख रूप महारण धीरा बनु वीर रस धरे शरीरा डरे कुटिल नृपारी मनु भयानक मूर्ति भारी रहे असुर छल छो नृपेश प्रभु प्रगट काल सम देखा पूर्वासन देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई नारी बिलो कहीं हर सिज निज, निज रुचि अनुरूप जन सोहत सिंगार धरी मूरत परम अनु राजकुवर्ती अवसर आये की, की, की मैंने उसी समय भगवान राम जो है मानो इसके मैंने यज्ञशाला के पास ही पहुंचे तब तक नगर में सूचना पहुँच की सब लोग इकट्ठे होने लगे और फिर भगवान राम जब यज्ञशाला में पहुँचे तब क्या हुआ उसका वर्णन करते हैं कहते तो राजकुमार अवसर आए उसी समय राजकुमार के माने भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी उनके लिए कहते हैं मनो मनोहरता छाए उन्हीं की सुंदरता का वर्णन है इसलिए कहते हैं कैसे आए कि जानो उनकी सुंदरता उनके, उनके सारे शरीर पर छाई हुई है बहुत सुंदर स्वरूप धारण किए हुए भगवान राम भगवान राम वैसे सुंदर और फिर इस समय वो कैसे सुन्दर है वो आगे बताएंगे उनके अभी अभी तो ये है की है तो बहुत सुंदर ऊपर से नीचे तक लेकिन जब लोग देखते हैं उनको तो उनकी दृष्टि जैसी दृष्टि है वैसे ही भगवान दिखाई देते हैं इस बात को पहले कहते हैं और वैसे फिर भगवान की शोभा किस प्रकार की है कैसे सुंदर है उसका वर्णन बाद में करेंगे। इसलिए कहते हैं गुण सागर नागर वर ये दोनों जो है वो गुणों के सागर हैं नागर भी हैं और वर वीर हैं ये उनकी विशेषता प्रकार से बता दी गुण सागर में सभी गुणों के समुद्र है सब गुणों में विद्यमान है दूसरे नागर है नागर के मन चतुर है बुद्धिमान है और बर वीरा वीर भी है और विशेष वीर है सबसे अधिक वीर है वीरता भी है तो इतने ये सब गुण एक साथ है उनके गुण भी है बुद्धिमत्ता भी है और शक्ति भी है ये तीनों बातें उनमें भगवान में है और फिर सुंदर से अमल बोल शरीर सुंदर तो है इसलिए बहुत सुंदर निधान भी है और श्यामल के मैंने भगवान राम गौर के मैंने लक्ष्मण जी ये दोनों जो है इस प्रकार से श्याम वर्ण गौर वर्ण ये दोनों ही बहुत सुंदर है राज समाज विराजत रूरे अब राजाओं का समाज जहाँ बैठा हुआ है उन्हीं के एक किनारे ये भी बैठे हुए हैं भगवान राम भी विश्वामित्र जी पहुंच गए वो बैठे है एक बड़ा आसन बनाया गया था जिसमें ये सभी इकट्ठे बैठे हैं और और राजाओं के लिए तो एक एक सिंगल सीट की उनका सबका सोफा बनाया गया था जिसमें एक ही एक व्यक्ति सोफा में बैठे जैसे वो बनाया गया था भगवान राम के लिए लक्ष्मण के लिए इनके लिए एक बड़ा सोफा लंबा सोफा था जिसमें विश्वामित्री जी बैठ जाए भगवान राम भी बैठ जाए लक्ष्मण भी बैठ जाए इस प्रकार का डाला गया था उसके ऊपर ये सब जाकर के भगवान राम विराजमान हो गए और सब लोगों से जितने राजा लोग वहां उपस्थित थे उनसे इनकी शोभा विशेष थी इतना सुंदर और आकर्षक रूप उन राजाओं में से किसी का नहीं था सकल समाज बिर, सकल समाज के माने यहां पर आयाओं के समाज जितना भी था उस राज समाज विराजत रूरे वो समय समय ये भगवान राम जो हैं रूरे के माने रेयर जैसे संस्कृत का शब्द हिंदी का रेयर अंग्रेजी का तैसे ये रूरे रे माने सममय से एक विशेष प्रकार के जैसा कि दूसरा कोई नहीं था अद्ब रूदारी भगवान अब उदाहरण बता दिया कि पूरे जिसे आकाश में तुम तो तारे हों उन ताराओं के बीच में दो चंद्रमा निकले हों अब भगवान राम लक्ष्मण के जब उदाहरण देते हैं तो चंद्रमा को उदाहरण देंगे तो एक तो है नहीं ये दो हैं। जैसे तुलसी राशि को अपनी तरफ से दो चंद्रमाओं की कल्पना करनी है यदि दो चंद्रमा नहीं आकाश में एक ही है लेकिन यहाँ तो ऐसे कि मानो अगर सब राजा लोग नक्षत्र तो तारे की तरह है और भगवान राम चंद्रमा की तरह से तो एक भगवान रामी चंद्रमा तरह थोड़े लक्ष्मण भी तो है इसलिए दो दो चंद्रमा है तो यहाँ कहते हैं कि जुग विधु जुग मैंने दो बिदु चंद्रमा दो दो चंद्रमा मानो महाभराज